परम माता परम देव वशिष्ठ औ शांति शांति शान्ति अतः पतिम विश्वसात्मेश्वर इत्यादि प्रसिद्ध अन्यधीन यो असा वसौ पुष्विजनकतया अथ सिद्धवाक्य निर्धारित अपह स्वात्मा दिव्यो दिवेको नारायण इत्यादिषु सर्वा प्रख्यात ततएव सा ब्रह्म स शिव इत्यादि विभूति ब्रह्मशिवेन्द्रादीनाश्वेद नारायणम यो उचितम या नारायणम एवं आया है ना नारायणम है ना तो नारायणम के साथ ही सब है ये ध्यान सबका नारायणम आ गया है ना? इसके साथ सभी को जोड़ना है देखिए अतः इसलिए मतलब ऊपर के सभी पक्ष खंडित हो जाने थे है नुद्र का ग्रहण न होने से है ना रूढ़ी के द्वारा रुद्र का ग्रहण न होने से तथा ये पक्षों प्रभा ईश्वर पक्ष पक्षी खंडित हो यदि एक पर, एक सर्वशक्तिमान जगत कारण परमात्मा को न माना जाए तब तो ये पक्षा ना सर्वशक्तिमान जगत कारण एक परमात्मा माना जाता है तो इन दो पक्षों के उत्थान का समय रहता है न मानने पर ये सब पक्ष आ जाते हैं अतः उप्त पक्ष तो निरस्त होने के कारण पतिम विश्वस्त स्वस्थ विश्व से पतिम की परमात्मा कैसे हैं, विश्व के पति हैं पति का दिक्कत क्या बताया था स्वामी कौन होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार जैसे चाहे वो ऐसा उपयोग करेगा तो जीव आत्मा को क्या समझना है कि हम भगवान के हैं तो भगवान के लिए हम हैं वो जैसा चाहें वैसा करें है ना ऐसा तो मतलब ठीक है आगे देखेंगे कि विष्णु के पति हैं और आत्मा लिखा है ना कि विष्णु अच्छा। के, के, के आत्मा है विष्णु के और विष्णु के ईश्वर है इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध इत्यादि ध्यान देना जो सबके पति हैं सबके स्वामी हैं सबके आत्मा हैं सबके ईश्वर हैं तो वो उनका ऐश्वर्य छोटा ईश्वरी होगा या महान ईश्वरीय होगा सबका शेषी सबका आत्मा सबका ईश्वर वही हो सकता है जिसका बहुत बड़ा ऐश्वर्व को है ना तो इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध अनन्याधीन ऐश्वर्य वाले गोबरी समाते हैं, है ना न अन्यधीना अनन्या अन्य अनन्याधीना ऐश्वर्य कि ध्यान देना अन्य के अधीन जिसका ऐश्वर्य हो इंद्रादी देवताओं का ऐश्वर्य है इन राजी देवताओं के पास ईश्वर है पर उन देवताओं का ईश्वर स्वतंत्र है या किसी की अधीन है तो इन राजी देवताओं का ईश्वर अन्य अधिन ईश्वर है और भगवान का ईश्वर कैसा है अनन्याधीन मतलब अन्य किसी की अधीन जो ऐश्वर्य न हो उसे अधीन अनन्याधीन ऐश्वर्य अच्छा आगे ध्यान देंगे इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध अनन्याधीन ऐश्वर्य वाली अनन्याधीन ईश्वर वाले कौन बोलो परमात्मा यहाँ किस पद के साथ उन परमात्मा नारायण कैसे है अनन्याधीन ईश्वर वाले है। ये सभी पर है ना अनन्याधीन ऐश्वर्या और उधर नारायण है ना समान विभक्ति वालों का एक साथ उन्हें होता है है ना तो अनन्याधीन ईश्वर वाले कौन नारायण नारायण अच्छा अभी देखेंगे इसी उपनिषद का एक मंत्र है एक मंत्र का अंश है यो असाव पुरुषा है ना इसको वही समझा देंगे इस प्रकार कहा इस प्रकार कहे जाने वाले अनुवादित प्रमाण का क्या है अनुवाद किए जाने वाले कहे जाने वाले है ना इस प्रकार कहे जाने वाले यो असा वसो पुरुषा इस प्रकार कहे जाने वाले कौन नारायण नारायण उसी के साथ जा रहा है न अच्छा ब्रह्मे ऐसान जनक तया अन्य था है ना अनंथ्य सिद्ध वाक्य निर्धारित अनन्या तो, सिद्ध वाक्य से निर्णित अन्य सिद्ध वाक्य से जिसका निर्णय किया गया हो अनन्या सिद्ध वाक्य से किसका निर्णय किया जाता है जगत कारण नारायण का। है ना तो अन्यथा सिद्ध वाक्य से निर्णित अथवा अनं सिर्धारित कौन निर्धारित नारायण है ना जिस वाक्य का प्रकारांतर से अर्थ हो जाए उसको अनंथ वाक्य नहीं देखते है ना और जिस वाक्य का प्रकार अंतर से अर्थ न हो मतलब जिस वाक्य के अर्थ का बाद किसी प्रकार न हो उस, उस को क्या कहेंगे अनंत वाक्य तो अन्य था कौन है नारायण प्रकार निर्धारित है ब्रह्म जनक कया ब्रह्म और ईशान का अर्थ क्या होता है रुद्र ब्रह्मे, ब्रह्मे ब्रह्मे, ब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्म रुद्र जनक ब्रह्म रुद्र ब्रह्म और रुद्र का जनक कौन है नारायण ब्रह्मा ब्रह्म का जनक है नारायण तो नारायण का निर्धारण किस प्रकार होगा नहीं जनक और नारायण के जनक कौन है तो नारायण का निर्धारण किस प्रकार होगा ब्रह्म जनक के ब्रह्म क्यों? क्योंकि वे ब्रह्म के जनक है इसलिए उनका निर्धारण होगा ब्रह्म स्थान जनक पे और किन के द्वारा अनन्याद वाक्यों के द्वारा अभी एक वाक्य बताया था ना कि सही तो वो, वो क्या था एको एक नारायण से एक नारायण इसे है ना न ब्रह्मा न ईशाना तो इससे वो भगवान क्या सिद्ध हो रहे हैं ब्रह्म ईशान से है न और वह वा वाक्य कैसा है अनंत शासक है ऐसा अनंत सिद्ध वाक्य है ब्रह्म जनक ने अनन्या सिद्ध वाक्यों से निर्धारित कौन नारायण और जो वो नारायण के लिए ऐसा मतलब ये ना ये परमात्मा ये नारायण है सर उदातरात्मा सभी प्राणियों के अंतरात्मा आत्मा है सभी प्राणियों के अंतरात्मा मतलब है अंदर रहकर प्रेरित करने वाले अंदर रहकर शासन करने वाले है ना ये सभी प्राणियों के अंतरात्मा है अपहत पापमा करते हैं पाप से रहित है अध्यात्म के प्रसंग में जो पाप शब्द आता है ना पापमा शब्द पाप का भोजन है पापमा शब्द किसका भोजन है पाप का तो अध्यात्मण में पाप पूर्ण का भी बोधक हो होता है ना तो इसका अर्थ होगा पूर्ण पाप रूप कर्म से रही क्या होगा पूर्ण पाप रूप कर्म से और सुख भी एक अर्थ हो जाएगा मतलब अपराधिक्लोक में निवास करने वाले दिव्य भव दिव्या अपराधिक्लोक में निवास करने वाले देव का होता है प्रकाशमान प्रकाशमान एक नारायण है अथवा एक नारायण जीवन ठीक है इत्यादि सु प्रख्यातम प्रख्यातम का अर्थ है प्रसिद्ध इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध किन वाक्यों में प्रसिद्ध बोलो भूतांतरात्मा तो एक वाक्य ले लिया आदि से इस तरह के और वाक्य है ना न ए सरभ दिव्योदेव एको नारायण इत्यादि वाक्यों में प्रसिद्ध इत्यादि वाक्यों में कैसे प्रसिद्ध है सर्वांतरयामी सब सबके अंतरयामी रूप से प्रसिद्ध क्यों यहाँ पर सर्वूतांतरात्मा कहा गया है सभी प्राणियों का अंतरात्मा अर्थात सभी प्राणियों का अंतरयामी अंतर या है शासन शासन करने करने ना सभी सभी सभी का मतलब के के अंदर रह कर करने वाला। अंदर रहकर रहकर वाला इत्यादि वाक्यों में सर्वांतर्यामी त्वेन सर, सर्वांतर्यामी त्वेन मतलब सबके अंतरियामी रूप से सर्वांतरियामित्व किस पद्ध के कि द्वारा कहा गया वाक्य में बोलो इसके गया? तो गया तो त्मा इसके द्वारा क्या कहा गया सर्वां है ना सबके अंतरियामी आत्मा दिव्योदेव नारायण इत्यादि वाक्यों में सर्वांतरियामी रूप से प्रसिद्ध है कौन प्रसिद्ध है नारायण ना ना? है ना नारायण प्रसिद्ध है अभी देखना कौन कौन विशेषण लगे नारायण में अनन्यादी नईश्वर वाली है ना दूसरा क्या लगा अन्यथा सिद्ध वाक्य से निर्णित या अन्यथा सिद्ध वाक्य के द्वारा निर्धारित जिसका निर्णय किया जाए जिसका निश्चय किया जाए उसे क्या कहेंगे? दिखे। दिखे। दूसरा विशेषण हो गया और तीसरा क्या है प्रख्यात सर्वांतरियामित्व प्रसिद्ध कौन है नारायण नारायण के साथ लग रहा है लग जाए ना कौन सी तथा मतलब उस कारण ही उस कारण ही इस कारण ही सर्वान्तियामित्व होने तो के कारण सर्वायामित नारायण का नारायण का सी ब्रह्मेन्द्रदीना विश्व व्यवेदम पुरुषा विश्व इव विशेषतः नारायण सर्वस्व आवास ईशम तो देखो यहाँ तक पंक्ति प्रख्यातम तक तो लग जाती है ना आपको प्रख्यात तक तो कोई समस्या नहीं है आगे हम बताते हैं कि उस कारण सा ब्रह्मा सा शिवा लेना नारायण नारायण ब्रह्मा है नारायण शिव है नारायण ब्रह्मा है नारायण शिव है तो इत्यादि वाक्यों में जबकि ये ध्यान देना ब्रह्मा क्या है नारायण की विभूति ब्रह्मा क्या है नारायण की और ब्रह्मा और क्या है नारायण की विभूति है जब विभूति है तो फिर नारायण ब्रह्मा है नारायण सिंह है ऐसा क्यों कहा है ना विभूति क्या होता है? बता देंगे बता देंगे इत्यादि वाक्यों में विभूति मुख विभूति कौन है ब्रह्म से शिवेन्द्र आदि नाम विश्व का यहाँ पर विभूति का अर्थ है में वस्तु विभूति का क्या अर्थ है नियाम में वस्तु अब ध्यान देना वैसे जो है न की विभूति तो सब सब कुछ भगवान की विभूति है लेकिन गीता में जिनका परिगणन किया गया है वो उनमें श्रेष्ठ है उनमें गया प्रेस है है ना नियम नियम वस्तु समझते है मतलब भगवान के द्वारा नियम करने, करने योग्य भगवान के द्वारा है ना तो ये भग, जो गीता में विभूति योग है ना एक अध्याय का नाम देखिए भगवान क्या कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु आदित्यों में मैं क्या हूँ विष्णु में एक बात पर ध्यान देना इस शरीर में आत्मा रहती है ना तो शरीर और आत्मा एक है क्या तब लोग देह से भिन्न आत्मा मानते की नहीं मानते आपसे देह को तो आत्मा नहीं मानते नहीं। जब देह से भिन्न आत्मा है तो परमात्मा भी क्या जड़ पदार्थ है क्या नहीं। नहीं। नहीं। तो परमात्मा भी जगत से भिन्न है से थे? नहीं। नहीं। नहीं। कि ये इस लोग में रहने वाली आत्मा देह से भिन्न है वैसे ही क्या है कि परमात्मा इन दोनों से भी भिन्न है किस से मतलब जड़ शरीर से और चेतन आत्मा से जड़ शरीर और चेतन आत्मा इन दोनों से भिन्न हो है ना? तो अब इसको आप ऐसा समझेंगे जैसे एक जब भिन्न है तो सर्वम खलुदम ब्रह्म ये कैसे कहा जाता है ये सब समझाना है क्या सर्वम खलुदम ये सब कुछ ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म कैसे कहा जाता है ऐसा समझना है आपको तो देखो गीता में क्या है आदित्य नाम द्वादश आदित्य कहे गए हैं विष्णु पुराण में वर्णित है कि द्वादश मास होते है ना तो हर मास में एक एक सूर्य का काम रहता है ग्यारह महीने आराम करते हैं ड्राइवर लोग आराम करते हैं ना कुछ घंटे चलाकर गाड़ी को तो उसी तरह से ग्यारह महीने बहरा आदित्य एक महीने एक का काम रहता है ग्यारह महीने है अच्छा तो उसमें द्वादश आदित्यों में एक आदित्य का नाम है विष्णु एक आदित्य का क्या नाम है विष्णु कौन है जगत कारण पर ब्रह्म है लेकिन एक आदित्य का नाम जो विष्णु है वो तो जगत कारण होंगे क्या नहीं होंगे नाम तो भगवान ने क्या कहा है आदित्य नाम महा विष्णु आदित्य के मध्य में मैं कौन लू विष्णु तो विष्णु तो आदित्य है तो भगवान ने अपने वो क्या कह दिया है आदित्य रूप विष्णु कह दिया है ना तो जबकि वो विष्णु क्या है वो भी नहीं है भगवान की वो क्या है और देखना सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ सिद्धों में मैं क्या हूँ कपिल मुनि हूँ कपिल मुनि भी क्या है भगवान की भी सुबह पर भगवान कहते हैं मैं कपिल मुनि तो भगवान स्वयं कपिल मुनि है या कपिल मुनि उनकी विभूति है विभूति तो वाले भगवान है भगवान क्या है भाले। ऐसा है तो कपिल मुनि उनकी विभूति है मतलब कपिल क्या है एक महत बहुत महान ऋषि है, है ऐसे ऋषि है बहुत ऋणी भूटी की ऋषि है परमात्मा का अच्छा तो अब ये गीता में सब ऐसा आया है आम सब ऐसा लगाया ना नाम हो क्या है आदित्य नाम आम विष्णु जोत तो क्या है? जो क्या बोलो ज्योति जोली हाँ। ज्योतियों में मैं क्या हूँ रवि हूँ ऐसा बताया है तो इसको आप थोड़ा दुद्राना हाँ रुद्र नाम हाँ तो रुद्र कितने एक दस रुद्र में मैं कौन हूँ शंकर हूँ जबकि शंकर भी उनकी वि शंकर भी क्या होंगे विभूति है फिर भी कहते हैं तो इसको आपको समझना तो समय लगेगा, एक दिन, दो दिन लगेगा लेकिन समझ हम सरल तरीके से आपको समझाए जाते हैं ये इसी प्रसंग में सब कुछ आपको बता दें अहम ब्रह्माष्मी भी बता दिया जाए है और सर्वम खुल्ह भी बता दिया जाए तत्वसी भी बता दिया जाए प्रसंगानुसार आपको समझ में लेना चाहिए इसी प्रसंग में क्या है तत्वमती श्वेत केतु वहाँ पर एक मारती अपने श्वेत केतु को उपदेश करते है की तत्वी तथा सी तो, तो यहां पर समझो तत्व का अर्थ क्या है पहले तो शंकराचार्य के ना शांकर वेदांत के अनुसार समझ लो तत्व तो शांक वेदांत के अनुसार क्या है कि तत्त्वम है ना जो है तत्त्व तत्व युष्मा और तो दे सब से बनता है, में क्या बनेगा तो? और तनाविधम सत्य सदैव के सृष्टि के पूर्वकाल में एक सत्य परमात्मा था एक सत्यत्मा जगत कारण था न तो ध्यान देना तत्पद से लिया जाता है जगत कारण तत्पथ ऐसी क्या लिया जाता है हाँ तत्पथ ऐसी परामर्शक होता है ये बात समझ में आती है दशरथ अयोध्या के राजा थे उनके चार पुत्र थे तो उनके से क्या नहीं मिलते सरवनाम है ना उनके तो सरवनाम से पहले वाले को लिया जाता है तो तत्व यहाँ पर तत्पथ ऐसी पहले वाला क्या लिया जाएगा जगत कारण ठीक है तो अब ध्यान देना और पद से क्या लेना है आपको जीव को जिसको उपदेश किया जा रहा है जिसको तत्त्व तो पर से क्या लिया जाता क्या है ईश्वर और त्व पद से क्या लिया जाता है जी ठीक है और तत्व तुम वही हो इस वाक्य के द्वारा क्या कही जा रही एकता क्या कही जा रही है किसकी एकता शंकर मतानुसार जीव और ईश्वर की एकला जीव और ईश्वर की एकता कही जा ठीक है तो इसको थोड़ा समझो तत्पद का है ईश्वर तो शंकर मतानुसार ईश्वर क्या है ध्यान देना की उस मत में चेतन आत्मा एक है चेतन आत्मा एक। हाँ चेतन आत्मा एक है ब्रह्म है और जब वह माया उपाधि से युक्त होती है जब वह माया उपाधि से युक्त होता है कौन चेतन ब्रह्म तब उसे ईश्वर कहते हैं जब माया उपाधि से युक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं ईश्वर कहते हैं और जब वही अविद्या उपाधि से युक्त होता है या उपाधि से युक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं जीव जी है ना जब वे अविद्या जीव जीव और इसे आकाश एक है घट के अंदर जो आकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे घटाकाश के अंदर जो आकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे घटाका आकाश थोड़े है ना अब ध्यान देना तो ये भेद क्यों हो गया देखना जब आकाश एक है है ना घट के अंदर रहने वाले आकाश को कहा जाता है घटाकाश मठ के अंदर रहने वाले आकाश को मठाकाश तो घटाकाश मठाकाश दिन भिन्न प्रतीक होते है ना तो भेद किसके कारण है उपादी, उपादी, उपादी क्या यहाँ पर घटो? हो घटना उपाधि न हो तो आकाश में भेद गया। यदि उपाधियाँ न हो तो आकाश देखी आकाश के भेद नहीं हो सकता है भेद किस कारण है उपाधि कारण वैसे ही अंतकरण और माया उपाधि के कारण भेद है तो नहीं तो चेतन ब्रह्म चेतन ब्रह्म आती बता दी चेतन ब्रह्म भेद किसके कारण है तो के कारण है ऐसा संक्रमित कहता है माया क्या है आए? माया जो है ना ये कहते हैं कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना तो शुद्ध सत्व प्रधान माया पंचवती कहती है कि जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्व की अधिकता वाली रजतम न्यून शुद्ध सत्व नहीं नहीं सत्व की अधिकता वाली सत्व की <त्तु> की अधिकता वाली प्रकृति को क्या कहते हैं माया जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है या सत्व की अधिकता वाली को क्या कहते हैं बल्कि ये समझना इसको प्रकृष्ट सत्व क्या प्रकृष्ट तत्व की अधिकता वाली और ये होती माया और मलिन सत्व की अधिकता वाली क्या होती है अविद्या मलिन सत्व की अधिकता वाली क्या होती है मलिन मलिन मलिन होता है मतलब एक बढ़ा हुआ एक घटा हुआ रस का अधिक हो जाएंगे तो उसको मलिन हो जाएंगे सत्यो को मलिन हो जाएगा तो मलिन सत्व की अधिकता वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति को क्या कहते हैं अविद्या और प्रकृष्ट तत्व की अधिकता वाली प्रकृति को क्या कहेंगे माया।, माया अच्छा तो कहते हैं कि चेतन आत्मा तो एक ही है जब वो माया उपाधि से युक्त होती है तब तो उसका क्या नाम होता है ईश्वर अविद्या उपाधि से युक्त नहीं जब चेतन किससे युक्त होता है माया उपाधि तब चेतन को क्या कहते हैं और जब चेतन अविद्या उपाधि से युक्त होता है तो चेतन को क्या कहते हैं जीव कहते हैं जीव और ईश्वर भेद किसके कारण है उपाधि कारण उपाधि दोनों के खत्म हो जाए तो दोनों ही दोनों एक हो, हो, गए। हो गए ऐसा इनका कहना है तो इसको ठीक से ध्यान से समझेंगे यहाँ उपाधि क्या हो गई माया और अविद्या माया और अविद्या हो गई उपाधि तो इसको माया उपाधि से युक्त चेतन ईश्वर है माया उपाधि संयुक्त चेतन जैसे घट संयुक्त आकाश घटाकाश इसको जिसको घटाव हैं आकाश की तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो ईश्वर होता है ना माया उपाधि संयुक्त कौन होता है ईश्वर तो माया के कारण ईश्वर में क्या जाता है सर्वज्ञता क्या आता है सर्वज्ञता जो शुद्ध चेतन है ना जो शुद्ध चेतन ब्रह्म है उसमें कोई गुण नहीं है कोई विकार उसमें कोई विकार नहीं है कोई गुण नहीं है निर्गुण स्त्री है माया उपाधि से उसमें क्या आती है सर्वज्ञता और सर्वकारणत्व जगत कारण सर्वज्ञता सर्व सामर्थ्य ये किसके कारण आता है माया उपाधि माया उपाधि का कारण क्या जाता है चेतन में माया का कारण ईश्वर में क्या आता है सर्वज्ञता और सर्व और सर्वज्ञता आ गई सामर्थ्य आ गया सर्वशक्ति आ गई सर्व जगत कारणत्व आ गया सर्वज्ञता गई जगत कारणत्व आ गया और सर्वशक्ति आ गई शक्ति किस आई? से आई माया उपाधि से ईश्वर में क्या क्या गया शक्ति आ गई और हाँ शक्ति आ, आ गई सर्वकारणत्व आ गया और सर्व आ गया शक्ति तो सामर्थ्य की है न सर्वज्ञता आ गई और सर्वकार हाँ ये किस में आया ईश्वर में किस आ गया माया उपाधि से आ गया है ना और जीव में शोक मोह सुख दुख गए? तो, तो उपाधि से ये सब आ गए दोनों उपाधि से ये है ना अब ध्यान देना यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा ऐसा समझना कि जो तद पद का सख्यार्थ या वाच्यार्थ है तद पद का वाच्यर्थ क्या है वाच्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ है तदपद का वाचाराच्यार्थ है ईश्वर क्या है ईश्वर और तम पद का वाच्य अर्थ है जीव तत्पद का वाच्य अर्थ वाच शब्द अर्थ समझते हो हुँ. जैसे कि उपनेत्र है उपनेत्र हम मुख से बोल रहे हैं तो क्या हो गया शब्द और ये क्या है अर्थ क्या है। उपनेत्र हम मुख से बोल रहे हैं तो उपनेत्र जो बोला जा रहा है वो शब्द हो गया और ये क्या है तो शब्द समझते है ना तो अब ध्यान देना ये अर्थ है इस अर्थ का बोधक कौन है उपनेत्र शब्द है। उपनेत्र शब्द होता है बोधक या शब्द होता है वाचक वाचक का मतलब सब तो शब्द क्या होता है वाचक और अर्थ क्या होता है वाच्य जिसका मतलब बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं वाचक शब्द और शब्द से जिसका बोध होता है उस अर्थ को क्या कहते हैं वाच्य तो शब्द होता है वाचक और वर्च क्या होता है वाचक बताती इस बारे में तो या को वाच्य तो एक ही चीज़ है वाच्यार तो है जैसे ध्यान देना गंगा किसे कहते हैं जो प्रवाह है ना जो है उसको क्या कहते हैं गंगा अब गंगा या घोसा कोई कहे कि गंगा में झोपड़ी है इसका क्या मतलब है गंगा के किनारे पे झोपड़ी है तो गंगा शब्द का गंगा तीन अर्थ है यह वाच्यर्थ होगा ये क्या हो जाएगा लक्ष्य हो जाएगा मतलब मुख्य एक तो होता है मुख्य अर्थ वाच्य अर्थ को कहते हैं मुख्य अर्थ या वाच्य अर्थ को क्या कहते हैं मुख्य अर्थ या वाच्य को या वाच्यर्थ कहो मुख्य या मुख्यार्थ कहो है ना सत्य कहो या को एक ही बात है तो मुख्यार्थ को क्या कहते हैं वाच्य या सत्य अर्थ और जो गौण अर्थ होता है जैसे गंगा का गौण अर्थ क्या है सिंह पद का गौण अर्थ है कोई बात दुर्गा जो ये अर्थ को क्या कहते हैं लक्ष्य लक्ष्य कहते हैं ना तो ध्यान देना कि यहाँ तत्व में ऐसे कौन हो गया वाच्य क्या हो गया इस्वर्ण। इस्वर्ण। और तम पद का वाच्य क्या हो गया जी वो जीव हो गया है ना अब जी अब तो ये तत्व मसीह से तुम वही हो इस प्रकार उद्देश्य किया गया तो इससे क्या एकता ज्ञात होती है जीवो ब्रह्म की एकता ज्ञात होती है पर एकता होगी कैसे क्योंकि जो ईश्वर है वो ईश्वर है वो कैसा है सर्वज्ञ है और जीव कैसा है अल्पज्ञ है ना ये ईश्वर कैसा है सर्वज्ञ है।, है और जीव कैसा है अल्पज्ञ है और उसमें क्या है कि बहुत सामर्थ है किसमें ईश्वर में जीव में बहुत सामर्थ है एक सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है एक जगत कारण है एक जगत कारण नहीं है ना और ए, ए, एक में क्या है सर्व सामर्थ्य है तो हो, वस्तु हो सकती है सर्वज्ञता कैसे विशेषण है ये भी है। जगत कारण ये विशेषण सर्वज्ञता किसका विशेषण है अब अल्पज्ञता किसका विशेषण है तो सर्वज्ञता और अल्पज्ञता एक कैसे विशेषण है ना अब एक जगत कारण है दूसरा जगत कारण नहीं है ना एक में क्या रहेगा जगत कारण वस्तु और एक में जगत कारण तो रहेगा हाँ वो जगत कारण उसमें रह रहेगा, तो विरुद्ध रहे तो विशेषणों वाली वस्तु ये हो सकती है ने। ने। तो क्या कहती है एकता कही रही है छुट्टी तो एक वे रही है तो वे कैसे होंगे एक, एक तो इसमें इसकी प्रक्रिया है शांतर में कि यहाँ भागत त्याग लक्षणा से एकता होती है कैसे होती है हाँ जैसे इसको भागत त्याग लक्षणा को आप ऐसे समझो जैसे की देवदत्त को पहले आपने काशी में देखा हो बाद में ऋषि केस में देख रहे हैं तो कहा जाता है सोयम निवता वह वह मतलब यह समझा यह वही निदत्व यह जो सामने है यह वही कौन जिसको देखा था। जिसको था यह वही निदत्त हैं यह वही यस अच्छा तो यहाँ पर या वही देवदत्त इस वाक्य से एकता प्रतीत होती कि नहीं एकता प्रतीत होती है।, तो है किसकी जिस देवदत्त को पहले देखा था और अभी देख रहे हैं दोनों देवदत्त एक है कि नहीं है नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं इसका वाच अर्थ को लेकर देखो वाद्य अर्थ को लेकर देखो तो जो सह अयम देवदत्ता सह किस से बनता तद शब्द से तो सह कर् क्या है तद दे तदकाल विशिष्ट देवदत्त क्या मतलब अतीत काल वाराणसी अतीत काल तथा वारणसी देश के विशिष्ट देव दत्त तत्काल से विशिष्ट देव दत्त किस प्रकार है न सह का और अयम का क्या है एक तदेश विशिष्ट देवदत्त एक तदेशल से विशिष्ट तो यहाँ भी विशेषण क्या है यहाँ पर बोलो सह जब कहते हैं तो देवदत्त का क्या विशेषण हो गया कौन देश देखा देश तत्काल जब अयम कहते हैं तो ध्यान देना तत्देश नहीं और तत्काल ए तत्काल कैसे तो यहाँ पर ध्यान देना तत्देश तत् तत्काल और एक देश एक तत्काल विशेषण बन रहे हैं तो विशेषण कैसे है तो विरुद्ध विशेषण वाली वस्तु कैसे होगी तो एक भगत क्यार लक्षणा होती है उसके द्वारा क्या होता है अंश को छोड़कर अविरुद को दिया जाता है तो गिरुद विशेषण तदेश तत्काल छोड़ दो तो क्या बचेगा दियुदास नहीं। दियुदास दियुदास तो एक नहीं है तो भाग त्याग लक्षण के द्वारा एक सिद्ध हो जाती वस्तु है ना जैसे देखना गंगा में झोपड़ी है गंगा या घोसा कहा जाए तो यहाँ की लक्षणा करनी पड़ती है क्या करनी पड़ती है भागत त्याग लक्षणा नहीं बहुत लक्षण यहाँ में भाग लक्षणा हाँ अब ध्यान देना तो लक्षणा करनी पड़ती है तो बात समझ में आई तो जैसे हो भागत्याग लक्षणा को उसमें न्याय बोधनी में क्या सब दिया ज्यार ज्यार देखे। अब देखेंगे तो जैसे यहाँ पे भागत्याग लक्षणा करनी पड़ी वैसे ही यहाँ देखना तत्व मसीह में लक्षणा करते है तत्व में कैसे लक्षणा करते हैं कैसे रक्षणा करते हैं थोड़ा ध्यान देना की वृद्ध विशेषण क्या थे वहाँ पर सर्वज्ञता अल्पंगता विरुद्ध विशेषण थे ना है ना सरोकारण तो असरोमत तो, तो असर तो, जो विरुद्ध विशेषण है दोनों के विशेषणों को छोड़ दो तो क्या बचेगा चेतन क्या बचेगा भाई उपाधि के कारण उसको ईश्वर कहते थे उपाधिकरण जीव कहते हैं उपाधि है तो क्या बचेगा तो विशेषण तो उपाधि से आ रहे थे तो जो है ना उपाधि विशेषण छोड़ दिया तो क्या बचेगा अच्छे संपत्ति अच्छे तो समझ जाएंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि वही है तो यह मतानुसारती का ठीक है अब मतानुसार विशेषण को छोड़ करके विशेष ले लिया वो क्या था मायावच्छिन चेतन या माया से युक्त चेतन तत्पद का अर्थ क्या था माया मायावच्छि चेतन या माया से युक्त चेतन पदकार तो से अविद्या से थे थे। या युक्त चेतन है ना तो विशेषण छोड़ देंगे अविद्या माया विशेषण समझ लेना में क्या एक अविद्या से युक्त है तो माया से युक्त है माया विचारण सरबेता आ रही थी है ना विशेषण सरल शब्दों में किसको समझ लो अविद्या और माया, माया। तो इन विशेषणों को छोड़ देंगे तो चेतन बन जाएगा है ना अब ध्यान देना तो ये संकर मतानुसार अर्थ है नैयायिकार जो है ना तो नाकर मतानुसार दो, मतान दो पद है तत्व दो अलग अलग पद है ना नैयायिक मतानुसार समस्त पद है तस तस और त करके विभक्ति का लुप करेंगे तो क्या बनेगा तत्व तो नैयायिक मतानुसार उसके तुम हो उसके इसके जगत कारण ब्रह्म के तू हो तो यहाँ जीव और ईश्वर का भेद होगा बल्कि संबंध ज्ञात हो रहा है बल्कि क्या क्या हो रहा है ये नैयायिक मतानुसार अर्थ हो गया तथ्य को मैं तो यहाँ एक पद की लक्षणा तत्की लक्षण किसमें हो गई तथ्य तो क्या किया तो तत्पद की लक्षणा किसमें हो गई मतानुसार एक पद की लक्षणा और संकट मतानुसार दोनों पदों की लक्षणा और विशिष्टा कोई तुम्हारे देखिए यहाँ पर ये सब इतना बताना नहीं चाहिए था न वो देखो नहीं मत कि तुम ये है तो दो में आप ऐसा समझेंगे तो तत्व है ना तो विशिष्टाद मत कहता है कि तत्पथ से क्या लेना है वही जगत कारण क्या लेना है लेकिन ध्यान देना विशिष्टाद मत में माया उपाधि के कारण ईश्वर में सर्वज्ञता आती है ऐसा नहीं माना जाता ईश्वर स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ है ईश्वर कैसे hai, तो। तो। जड़ जो माया है वो सर्वज्ञ हो सकती है क्या जड़ माया में सर्वज्ञता हो सकती है क्या तो माया से सर्वज्ञता आई ये, ये वैष्णव सिद्धांत में जिंदा होता है ईश्वर क्या है की स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ है स्वाभाविक रूप से जड़ जड़ माया में सर्वज्ञता होगी क्या तो माया से सभग्यता नहीं आई बल्कि वह स्वाभाविक रूप से सर्वग्ञ है है ना? और जब माया जगत का कारण हो सकती है क्या तो माया से जगत कारण तो आएगा क्या वह ब्रह्म में ब्रह्म स्वाभाविक रूप से जगत कारण है स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान है।, है ना पर शक्ति विवृय श्रूयते स्वाभाविक ही ज्ञान अब बल क्रिया क्या श्वेता श्वेतरो पराशक्ति परमात्मा की पराशक्तियाँ विविध प्रकार की सुनी जाती है इसलिए स्वाभाविक शक्तियाँ कैसी है भगवान की शक्तियाँ स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा, उनका ज्ञान स्वाभाविक है ज्ञान गुण कैसा है कैसा ज्ञान सर्विस ज्ञान कैसा ज्ञान सर्वज्ञता तो उनकी सर्वज्ञता या सर्विस ज्ञान कैसा है स्वाभाविक है अच्छा बल क्रियाचार और भगवान का बल जो है ना वो भी कैसा है स्वाभाविक है ना तो भगवान का जो है ना सब कुछ स्वाभाविक है तो अब ध्यान देना तो तो भगवान तो यहाँ तक तो क्या लेते हैं जगत कारण ब्रह्म को पथ से क्या लेते हैं ब्रह्म को लेते हैं कम से क्या लेते हैं जो सामने उपस्थित है जी। क्या उपस्थित है जी। तो अब इनकी एकता को समझने की कोशिश करो बताइए ऐसा इसको समझने की आप कोशिश करेंगे इस जड़ शरीर में एक चेतना आत्मा रहती है रहती है अच्छा अब देखना कुछ लोग तो दे को ही आत्मा समझते हैं, है ना? तो को ही आत्मा समझते हैं तो वो ऐसा देखेंगे तो अहम स्थला मैं मोटा हूँ तो देहातवादी जो है ना इस प्रकार इस फूल किसको कह रहे हैं समझते हैं को। इस है? दे के स्थल होने से जो दे को ही आत्मा समझते है वो आत्मा को शुष्ट करते हैं अहम किसा मैं मैं दुर्बल मैं कृष्ण दुबला हूँ पतला हूँ तो जो है ना देहा दुबला, पर दुबला है, है ना? दे के होने पर किसको दुबला समझते हैं आत्मा को समझते हैं है ना अहम गौरा दे के गौर होने पर किसको गौर समझ लेते हैं और तो जो विवेकी पुरुष ऐसा समझता है नहीं समझता है ना अच्छा विवेकी पुरुष लेकिन शब्द व्यवहार तो ऐसा कर सकता है जैसे विवेकी पुरुष जो है ना जब ऐसा है की अहम क्या है की स्थला तो विवेकी पुरुष क्या समझेगा कि इस फूल फूल फूल वाला वाला वाला वाला में में में क्या क्या समझेगा दे वाला में। क्या समझेगा पर मैं किस तो दे की से आत्मा की समझता समझता है नहीं। नहीं समझता है क्या नहीं ना अच्छा तो अभी हम आपको ऐसा समझिए आप कोशिश उस करो समझने की ठीक है आप ऐसा समझेंगे जैसे नीलो ये गो का उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं। जब कहते है ना गौ है? या क्या है? गाए। गाए है। अब देखेंगे यहाँ पर तो बताइए गो शब्द है ना? क्या शब्द है तो गो शब्द किसका भोज कराता है बता सकते हैं? गाय का कैसे बता रहा हूँ क्या उस पास प्राणी का बोध कराता है अच्छा ठीक है आप ऐसा समझिए कि दे का बोध कराने वाले शब्द देह में रहने वाली आत्मा का भी बोध कराते है, है ना दे में रहने वाले देह के दे का बोध कराने वाले शब्द देह में रहने वाली आत्मा का भी बोध कराते हैं तो, तो जैसे कि गहू का क्षति यहाँ पर गहू किसको कहेंगे वो गाय तो पहले दे का बोध होगा जिससे उस पास प्राणी का देह है अभी फिर उसका बोध कराते हुए बो किसका बोध कराता उसमें आत्मा तो हमारे गुरु जी स्वामी शंकरानंद जी कहते थे ऐसा उदाहरण देते थे हमने जिनसे वेदांत पढ़ा था वो ऐसा कहते थे उन्हीं के शब्दों में हम बोल रहा बोल रहे हैं की मान लीजिए की शंकरानंद उनका नाम था वो कहते हैं मर गए लोग कहेंगे शंकरानंद चले गए शरीर तो वही पड़ा हुआ है लोग क्या कहेंगे शंकरानंद तो कौन चला तो? किसका करा रहा है? शंकरानंद जब शंकरानंद को गंगा प्रवाह करने के लिए सिर पर रख के ले जाएंगे तो स्वामी शंकरानंद जी को लेकर जा रहे हैं तो स्वामी शंकरानंद शब्द किसका बोध कराना है स्वामी शंकरानंद को लेके जा रहे हैं जल प्रवाह के लिए तो ये शब्द किसको कह रहा है देखो ठीक है और स्वामी शंकरानंद चले गए तो ये किसको कहेंगे जब देव वही पड़ी हुई है उस समय तो जो शब्द का प्रयोग होगा स्वामी शंकरानंद जी चले गए तो किसके लिए प्रयोग हो रहा है तो देव के लिए प्रयोग देव के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वही उसी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है देव में रहने वाली आत्मा के लिए और स्वामी जी कहते थे जब की जब मंदिर में जाकर भगवान को साष्टान प्रणाम करे तब कोई कहेगा स्वामी शंकरानंद जी प्रणाम कर रहे हैं साष्टान अब कौन प्रणाम कर रहा है दोनों, दोनों। अगर यह कर सकता है क्या तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है चेतन मतलब जड़ और चेतन दोनों का बोधक है वो शब्द जड़ चेतन दोनों दोन। दोन दो दोन। का बोधक है ये बात आती है की वे का बोधक शब्द वे में रहने वाली आत्मा का भी बोध कराता है वे में रहने वाली आत्मा का भी बोध कराता है बात आती है सोच जैसे कहा जाए की चैत्र ज्ञाता है चैत्र जानने वाला है तो ज्ञाता जानने वाला जड़ होता है क्या यहाँ ज्ञाता किसको कहा जा रहा है है। तो सब इसको पहरा आगे आपका तो इसी तरीके से तत्व जो स्वम पर है ना ये स्वम पर सामने जो विद्यमान है ना शिष्य तो मतलब क्या है की उसको पहले उसको कहेगा पहले उसको मतलब सामने जो विद्यमान ये अचेतन शरीर है ना शिष्य का मतलब शिष्य के अचेतन शरीर को बोध करायेगा स्वम शब्द अचेतन शरीर का बोध कराते हुए उस शरीर में रहने वाले जीवात्मा का बोध कराएगा कौन सा शब्द यदि कोई कहे ना शिष्य को तुम पढ़ो तो वहां जड़ शरीर पढ़ेगा इसको कहा जा रहा है आप में तो समझेगी तो स्वम शब्द देह का बोध अचेतन दे का बोध कराते हुए उसमें रहने वाली जीवात्मा का बोध करा रहा है कौन सा शब्द स्वम शब्द आप ध्यान देना जैसे कि जीवात्मा का तो ये शरीर है ना तो जीवात्मा भी भगवान का शरीर है जीवात्मा भी क्यों भगवान उसको प्रेरित करते हैं इस शरीर का को प्रेरित करने वाली आत्मा जीवात्मा इस शरीर को प्रेरित करती है और जीवात्मा को भी कौन प्रेरित करता है तो परमात्मा का शरीर कौन हो गया जीवात्मा तो मतलब अचे शरीर का गोध कराते हुए उसमें रहने वाली जीवात्मा का गोर कराएगा और फिर जीवात्मा का बोल वही तुम ने कि कहा अचेतन देह का बोध कराते हुए कहाँ तक बोध कराया जीवात्मा तुमा का तुमा और फिर जीवात्मा का बोध करा के उस तुमा जीवात्मा तुमा तुमा में रहने वाले परमात्मा का भी बोध करा, कर? हाँ, करा दिया हाँ स्वपद ने किसका बोध करा दिया परमात्मा का किसका बोध कराया परमात्मा तो तम शब्द भी परमात्मा का बोधक हो गया मतलब वे अचेतन देह का बोध कराते हुए जीवात्मा को अवध कराएगा फिर जीवात्मा का बोध कराते हुए परमात्मा तक का बोध करा दिया यदि कठिनाई लगे तो ऐसा समझना कि वो तम शब्द जीवात्मा का बोध कराते हुए परमात्मा तक का बोध करा दिया समझेंगे कि तो तत्पद का क्या है? Hmm. है जगत कारण, ब्रह्म ना? और ध्यान देना शब्द का अर्थ है यहाँ पर जीव का अंतरात्मा ब्रह्म, जीव का जीव का अंतरात्मा ब्रह्म समझो कि तम शब्द में जीवात्मा का बोध कराते हुए जीवात्मा में रहने वाले जीवात्मा में रहने वाले ब्रह्म का बोर्ड करा दिया तो तुम कार्थ है जीव का अंतरात्मा जीव का तो, तो हो गया कि तेरा अंतरात्मा तेरा अंतरात्मा लो परमात्मा तेरा अंतरात्मा मतलब तुम कार्थ हुआ, अंतरात्मा, तो तुम का क्या हुआ और तद का अर्थ क्या हुआ जगत कारण तेरा अंतरात्मा जगत कारण क्या हो गया तेरा अंतरात्मा हाँ। तेरा अंतरात्मा कौन है तो सरल शब्दों में समझना कि दे का वाचक शब्द देह में रहने वाली आत्मा का भी बोध कराता है ना नम तो शब्द ने किसका बोध कराया पहले पहले किसका बोध कराया तुम शब्द और फिर देह में रहने वाली जीवात्मा का तो सरल शब्दों को समझना कि तुम सबने जीवात्मा को बोध करा, करा, तो तो को करा दिया कैसे करा दिया बोध करा दिया जीवात्मा का बोध कराते हुए तुम मतलब तेरा अंतर आती है कौन है जगत कारण है तो विशिष्टता को इस मत में लक्षणा नहीं की जाती है शक्ति वृत्ति से अधव हो तो लक्षणा करना अन्याय है ये नहीं आना मैं खींचना कहा पड़ा <laughs> <laughs> है? भगवान से प्रेरित है कि नहीं है <laughs> यदि भगवान से प्रेरित ना हो भगवान ऐसी नियम में न हो तो कहेंगे खींचना पड़ेगा तो वस्तु स्थिति कही नहीं है अच्छा तो वृत्ति से अर्थ संभव हो तो लक्षणा नहीं करना चाहिए लक्षणा बीजम तो तात्पर्य या तब ता वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि ना उन्हें पे लक्षणा की जाती है तो लक्षणा को जगन वृत्ति माना गया तो लक्षणा के बिना ही अर्थन कर जाता है तेरा अंतरात्मा कौन है जगत कारण तो लोग बहुत लोग समझते हैं ना कि जगह की हमारा जो अंतरात्मा है तो ईश्वर वही है या कोई अलग कोई ना कि हमारा अंतरात्मा जगत कारण ईश्वर है या कोई दूसरा हमारा अंतरात्मा है जगत कारण जो सर्वज ब्रह्म है वही हमारा अंतरात्मा है या कोई दूसरा है ऐसा कोई न समझ ऐसा किसी को संदेह हो या ठीक ठीक न समझता हो तो उसको बताने के लिए की जगत कारण ब्रह्म ही तेरा अंतरात्मा है और कोई ना ये यहाँ पे अर्थ है तो को तो का करते क्या हुआ तेरा विगत कारण तुम का करते क्या हुआ विगत कारण तेरा अंतरात्मा विगत कर्ण है तो यहाँ क्या हुआ दिदेग़ कि तो किसी भी पद के अर्थ का बाद नहीं हुआ दक्षिणा भी नहीं करनी पड़ी और किसी जो वहाँ पर किसी अर्थ का बाद नहीं हुआ हम सरल शब्दों में बताए हैं यदि किसी को संदेह हो तो पूछे हैं हमने बताया तीस चालीस पे जिस पर लिखा हुआ तत्व या नहीं काफी लिखा है से आपको बता दिया, इतना ही पर्याप्त है अच्छा हो गया और अहम ब्रह्मष्मी को समझो संस्करण शब्दों में विशिष्ट मतानुसार बताए देते हैं अहम है ना अहम शब्द जीवात्मा को कहते हुए उसके अंतरात्मा को कह रहा है अंतरात्मा कौन है सबका ब्रह्म है ना? आह शब्द जीवात्मा को कहते हुए किसको कह रहा है जीवात्मा के अंतरात्मा ब्रह्म को कह रहा है अहम ब्रह्माष्टमी का क्या अर्थ होगा आम मतलब मेरा अंतरात्मा कौन है <गण> मेरा अंतरात्मा ये कोई तो दूसरा है क्या अहम <गण> सब्र जीवात्मा को कहते हुए उसके अंतरात्मा तक को कह रहा है <गण> तो अहम ब्रह्माष्टमी का क्या अर्थ हो गया? मेरा अंतरात्मा <गण> तो अपने स्वामी का स्मरण करना अपने अंतरात्मा का स्मरण करना अपने देसी का स्मरण करना जो परमात्मा की उपासना है उपनिषद में उपासना का यह रूप आता है इसका इसी आएगा में आएगा इसमें आएगा तो वही विस्तार से आप संक्षेप में बताए वही जानी है और विस्तार तो है ना वो सो हम अस्मी तो ये तो वही पर बताएंगे तद ही तत्पर चंद ऋषि वामदेव आप सूर्य क्या ऋषि वामदेव ने क्या साक्षात्कार किया मैं ही मनुआ और मैं ही सूर्य मतलब मेरा अंतरात्मा ब्रह्म ही सूर्य का अंतरात्मा ब्रम मेरा अंतरात्मा ही सूर्य अंतरात्मा है मेरा अंतरात्मा ये क्या है मनु का अंतरात्मा है तो इसी रूप में जो है ना में है आत्मिक आपने थी क्या कि मतलब ब्रह्म मेरा आत्मा है इस रूप में उपासना का निर्देश करती है सूत्रा तो अहम ब्रह्मी का क्या थोड़ा मेरा अंतरात्मा इस साल वही बताया जाएगा इनमें कोई संदेह हो तो पूछ लेना लग गया अब सर्व ख्रम जैसे को तो कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है ऐसा है? तो सुना गौड़ी संप्रदाय में एक में। हाँ के नाम शिवर घास थे बंगाल के वो फूल डोल के यहाँ रहे थे बोले वो जब दीक्षा देते थे तो वो गौड़ी महात्मा थे तत्व मसी का उपदेश करते थे परम्परा है ना तो बहुत तो सही है है ना आपको पता नहीं है फुल रोल नहीं है, है। हाँ। तो एक राम सेवक एक महात्मा थे बोले दीक्षा तो तो को सुना तो तो है तब तो मजदी कभी उपदेश कर गौड़ी में मना करते हैं गौड़ी में मना नहीं वो तो उसके ज्यादा संस्कार पढ़ने से अधिक संस्कार पढ़ने से शांतर सिद्धांत के भक्ति नहीं हो पाती संस्कार ऐसे चित्त में पड़ जाते हैं कि, कि तो नहीं है यदि उसमें ज़्यादा निष्ठा होगी जीवन नीरस हो अब देखो तो हम क्या बताना चाहते है सर्वम खलु इनम ब्रह्म मतलब यह सब क्या है ब्रह्म सब है? खलु को वाक्य अलंकार में ले लो सर्वम इधम भ्रम यह सब क्या है इदम इदम तो है है सर्वम सर्वम सर्वम ब्रह्म से क्या लेना है जड़ चेतन सभी पदार्थ जड़ चेतन सभी पदार्थ चेतन चेतन सभी पदार्थ तो इदम सर्वम सर्व से लेंगे चेतन अचेतन सभी पदार्थे तो सर्व का क्या हुआ तो सर्व सब चेतन अचेतन का बोध कराते हुए उसके अंतर ब्रह्म का बोध करायेगा का अर्थ क्या होगा इसका अर्थ क्या हुआ सब सबका अंतरात्मा जा रहा है अंतरात्मा वही नहीं कहीं कहीं परमात्मा अगर क्षेत्र भी थी माम काम कर दिया अच्छा तो धीरे धीरे में शंकर में ऐसा समझना कि रज्जु ही अज्ञान रज्जू को अगर क्या समझते हैं भ्रम होने पर सब समझते हैं रस्पी एक होती है ना और अज्ञान से हम उसको समझ लेते हैं कि सर्क सर्फ होता नहीं अज्ञान से समझ लिया सर्फ तो रस्सी को अज्ञान रस्सी अज्ञान से कभी सर्प रूप में प्रतीत होती है कभी दंड रूप में है, कभी जलधारा रूप में प्रतीत होती है कभी भूरेखा रूप में प्रतीत होती है सर्प और अज्ञान होने पर अज्ञान कब होता है अधिष्ठान का ज्ञान न होने पर अधिष्ठान कौन है रज्जु अधिष्ठान क्या है जिसमे भ्रम होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं तो सर्व का भ्रम किसमें है तो रजु क्या हो गई अधिष्ठान और अधिष्ठान में जिसका भ्रम होता है उससे कहें अध्यस्त तो अध्यस्थ या कल्पित तो वहाँ रज्जु में किसका भ्रम होता है तर्क हो गया अध्यस्त और हो अध्यू तो अधिष्ठान का ज्ञान न होने पर क्या होता है क्या होता है मतलब तो अधिष्ठान का ज्ञान न होने पर रज्जु ही एक जलधारा हो गया इत्यादि रूपों में प्रतीत होती है रजू वैसे ही परमात्मा का ज्ञान न होने परमात्मा ही जगत रूप में प्रतीत रूप में hmm. वो जीव रूप में अचेतन रूप में मैं मेरा तुम मेरा पृथ्वी रूप में, वेद रूप में ईश्वर रूप में अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है अज्ञान के कारण ही जीव रूप में ईश्वर रूप में वेद रूप में कौन प्रतीत हो रहा है वो निश्वर नहीं वही चेतन है ना चेतनातीत हो रहा है अज्ञान के कारण अब ज्ञान देना जब जब अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो स्तरवादी रहेंगे तो वैसे ही जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान हो तो तो जाए तो जाएगा तो ये जगत रहेगा नहीं रहेगा तो ज्ञान होने पर जैसे वहां पर किसका ज्ञान हो गया रज्जू का कोई क्या को समझेगा कि हमने सर्प आदि जिसको समझा था वो सब रज्जू ही है हमने सर्प आदि जिसको सब समझा था वो क्या था सर्प आदि रज्जु ही है वैसे अधिष्ठान का ज्ञान होने पर वो क्या समझेगा की ये जगत जिसको हमने समझा था वो कौन है ब्रह्म ऐसा मतलब हो तो तो माया है ने तो ने तो है? क्या यदि सर्व में रज्जु का भ्रम हो जाए तो भी भ्रम ही है वैसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता। भी तो है। वैसा भी भी हो हो सकता सकता है है नहीं पर रज्जु में सर्व का भ्रम अधिक होता है दृष्टि कह रहे हैं वैसा हो सकता है मना नहीं है पर यह ध्यान देना आप बताइए कि रजु का ज्ञान होने पर सर्व आदि रहेंगे तो सर्व आदि रजु कैसे बनेगा तो वैसे ही अधिष्ठान चेतन का ज्ञान होने पर अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर उनके मत में जगत रहेगा तो जब सर्व जगत रहेगा ही नहीं तो सब जगत ब्रह्म में कैसे बनेगा उनके मत में कैसे नहीं बनेगा क्योंकि ही नहीं भाई बात नहीं रज्जु ज्ञान होने पर सर्वाधि रहेंगे तो सर्वादी रज्जु है ऐसा कैसे बनता है वैसे अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर जगत रहता है अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर सब कुछ रहेगा सब कुछ ब्रह्म कैसे बनेगा क्यों नहीं बनेगा क्योंकि सब कुछ है जो नहीं सब कुछ रहता ही नहीं, नहीं ब्रह्म का ज्ञान होने पर बात सुन आती है रस्सी का ज्ञान होने पर सरपारी रहते हैं तो वैसे उनके मत में तो अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होने पर जगत रहता है सब जगत रहेगा तो सब कुछ ब्रह्म है जगत ब्रह्म है कैसे बनेगा क्योंकि रहते ही नहीं तो रहते ही नहीं ज्ञान होने पर और यहाँ पर क्या है की ऐसा तो है ही नहीं तो इसलिए तो तो पर कह सकते हैं कि सर्वम है है। कहते कहते कहते है। तो गलत कहते हैं गलत कहते हैं प्रक्रियाओं को कहना ठीक नहीं है कहते नहीं, नहीं, नहीं, तो नहीं को उसमें अच्छा बात तो ये समझ में आई अहम ब्रह्मी का क्या हुआ मेरा ब्रह्म है और कर क्या हुआ ब्रह्म है और पर सर्वम खलु खुद सब का अंतर आत्मा का क्या होगा ध्यान देना ये जो व्यासम सूत्र क्या है बोलो अस्मदीमा नहीं है ना तो इसके महाभास में बताया है ये जो क्रिया आती है न मतलब शब्द का प्रयोग है क्या आती है क्रिया असी और शब्द के ऊपर होने पर क्रिया क्या आती है असमी तो ये शब्द के ऊपर होने पर शब्द के प्रयोग होने पर क्रियाएं आती हैं शब्दानुसारी क्रियाएं आती हैं उनके अर्थ के अनुसार नहीं आती हैं ऐसा महाभारत में कहा है अहम ब्रह्मास्वी अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है ना तो शब्द के अनुसार क्रिया आएगी और उसके अर्थ के अनुसार नहीं आएगी यह महाभारत में कहा गया है और इसमें स्कूल में यो अशोक वापस बता लिया माँ वास्तव की जो क्रिया आ रही है अनुसार आ रही है। वो किस को कह रही है या के आ रही है वो तो नहीं के तभी सोहम यदि कहें ना तो मैं तो सो अहम सात मतलब हुआ हम जगत कारण अहम मतलब जगत कारण मेरा अंतर आतना है, है? जगह के कारण क्या है तो उसने क्या है सोहम नहीं है तो हम भी बोलेंगे तो, तो क्यों नहीं बोल सकते वैष्णव लोग नहीं ना ऐसा ये बोलते है वैष्णव मत नहीं, या नहीं। हाँ। है खुद अपने जो है ना जड़े काट की वैष्णव लोगो नहीं खुद अपना न्यू कमजोर करते हैं अपनी जड़े कमजोर करते हैं खुद की गलती है की हमारे यहाँ सोहम नहीं है हमारे यहाँ ये नहीं है तो तुम बेल पड़ती ही नहीं तो बेलो में दवाया आए तुम तो तो तो ये बहुत है। जो सब हरी कौन है नारायण है की नहीं।, नहीं है हरी तो नारायण ही है तो ये तो ये तो क्या है? अशिक्षा का परिणाम है ये हरी तो नारायण है ना तो यह ओम भी तो नारायण का वाचक है गीता में क्या ओमाक्षरम ब्रह्मी तो ओम तो भगवान के नाम है हाँ अब ध्यान देना शिक्षा के परिणाम है तो भगवान के नाम है हरी है ओ देखिए यहाँ पर तो अब ये आप समझ जाएंगे ब्रह्मा सा है ना सा क्या लेना नारायण ब्रह्मा है तो ब्रह्मा शब्द चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हुए उसके अंतरात्मा परमात्मा नारायण को कहता है तो ब्रह्मा का अंतरात्मा क्या मतलब हुआ है वाक्य क्या ले रहा है नारायण ब्रह्मा का अंतरात्मा नारायण हैत्मा कौन है ब्रह्मा शब्द को कहते हुए किसको कहेगा अंतरात्मा को तो ब्रह्मा का अंतरात्मा नारायण है सा शिवा और शिव का अंतरात्मा कौन है नारायण हो जाएगा नारायण हाँ ब्रह्मा और शिव के वाचक शब्द उनको कहते हुए उनके अंतरात्मा सबको कहते हैं स ब्रह्मा सा इत्यादि वाक्यो में विभूति भूता विभूति रूप भगवान की विभूति रूप कौन है ब्रह्म सिन्द्रादी है न? ना समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना चाहिए विभूति भूता नाम ष्टी वो ना? बुजनान है ना और ब्रह्म ब्रह्मी नाम क्या ष्ठी विभूति विभूति किसकी भगवान की विभूति भगवान की विभूति कौन है ब्रह्मा शिव इंद्रादी इंद्रादी का है नुर्ण मद में पोरा, पोरा पोरा, पोरा पोरा चले, चले। शांति शांति आ जाएगा